दोस्तों, अब जब हमने एक professional investor की सोच समझ ली है, अगला step है उस सोच को एक process में डालना. क्यूंकि professionals बस gut feeling पे invest नहीं करते, वो एक repeatable system follow करते हैं. यही उनका edge होता है amateurs के ओपर. authors कहते हैं कि एक professional investment process कुछ इस तरह flow करता है. सबसे पहले होता है idea generation. professional investors अकसर � जैसे अगर आप हर जगह लोगों को एक नया प्रोडक्ट यूज़ करते देख रहे हो, तो शायद उस कंपनी में पोटेंशियल हो। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, हर आइडिया तुरंत इन्वेस्ट करने लायक नहीं होता। इसके बाद आता है स्क्रीनिंग और रिसर्च, मतलब आप आइडिया को फिल्टर करते हो। क्या कंपनी के पास कंसिस्टेंट इन यहां pros decide करते हैं कि company की असली value क्या है और क्या उसका stock उस value से सस्ता मिल रहा है क्योंकि एक अच्छी company भी अगर महंगी price पे ली जाये तो नुकसान देती है यही जगा है जहां margin of safety का concept apply होता है यहनी अगर आपके estimate गलत हो भी जाएं तो आप फिर भी safe रहें उसके मार्केट का प्रेशर उन्हें जल्दी डिसीजन लेने पे मजबूर नहीं कर सकता और फिर शुरू होती है मॉनिटरिंग यानी इन्वेस्टमेंट हो गया मतलब कहानी खत्म नहीं प्रोफेशनल्स अपनी कंपनीज़ को रेगुलरली ट्रैक करते हैं इन्वेस्टमेंट हो गया मतलब कहानी खत्म नहीं प्रोफेशनल्स अपनी कंपनीज़ को रेगुलरली और यही cycle amateurs को speculators से investors बनाता है असल lesson ये है कि एक professional investor बनने का मतलब है एक structured playbook follow करना जब आपके पास system होता है तो आप emotions, rumors और market noise से बच जाते हैं और यही system आपको consistently better decisions लेने देता है और अब जब हमें process का structure समझ आ गया अगला logical step है ये समझना कि आखिर एक company को analyze कैसे इसी को एक्स्प्लोर करेंगे अगले चैप्टर में.